टीका ब्रह्मलोक सहिता नाम पुनरावृत्तो हेतु प्रश्न द्वारा दर्शातीनरावृति होती है उसमें हेतु देखा कर, प्रश्न करके हेतु दिखाते है ब्रह्म लोक सहित लोक कस्मात्त पुनरावृति न कि पुनरावृति है ये प्रश्न तो उसका उत्तर है काल परिचन्नता काल परिचन्न से पुनरावृत्ति है छन है काल परिच्छनों से काल होने से पुनरावृत्ति होगी उत्तम हेतु आकांक्षा पूर्वक उत्तर श्लोक साधयती आकांक्षा पूर्वक आगे हेतु का सिद्ध करते कथम कैसे काल परिचन है सहस्रयुग पर्यत स्रयुग महर्य ब्रह्मणु विदु रात्रियुग सहस्राता देहो रात्र विदो जनाम ब्रह्म अहर यद सहस्र युग पर्यत विदु हजार युगो तक सहस्र युग ये युग है चतुर्युग हजार चतुर्युग पर्यत ब्रह्म के दिन है रात्रिम युग सहस्राताम ये विदु ब्रह्म के रात्रि को एक हजार चतुर्युग पर्यत जो जानते है ते जना ते जना अहोरात्रिद और रातों को जानने वाले इससे जानते में सहसानी पर्यंत समाप्त होता है तो दिन के समाप्ति कब होती सहस्र युगा पर्यतम सहस्र युग के बाद एक हजार चतुर्युग होने पर ब्रह्मा के दिन है तत रात्रिम युग सहस्रांता रात्रि भी एक हजार युगत अहपरिमाण दिन का जितने परिमाण है इतना ही के अह अहोरात्र को जानने वाले अर्थ काल संख्या काल संख्या जानने वाले लिखा अवयव मास सं अवयवशतस प्रजापते जो अहोरात्र तो अहोरात्रक यथोत्थहरात्र हजार चत दिन हजा ये अहोरात्र का चतरात्रे अवयव अहोरात्रयव एकत्र चार लाख बत्तीस हजार करीज उसके दो गुना है दोपहर आठ लाख चौसठ हजार और, और चार लाख बत्तीस हजार मिलाओ हो जाएगा बारह लाख छियानबे हजार तेतालीस और चार लाख बत्तीस हजार का चार गुना हो जाएगा कितना होगा सत्रह लाख चार लाख बत्तीस हजार का चार गुना चार लाख बत्तीस हजार का चार गुना करना और चार लाख बत्तीस हजार का दस गुना कर दो एक चतुर्दुग होगा एक हो गया कली दो हो गया दापुर त्रेता तीन सत्य चार चार तीन सात दो नौ एक दस चार लाख बत्तीस हजार का दस गुना करो तेईस लाख बीस हजार हो जाएगा ये हो एक हजार एक चतुर्दुग एक चतुर्युग के हजार गुणोक एक चतुर्युग के सहस्र युग युग हो जाएगा ब्रह्मा का दिन ही और हजार हो जाएगा तो ब्रह्मा का रात्रि इसी प्रकार एक दिन बना दिन बनने के बाद उसका हवरात्र अवय जिसका ऐसा मास बनेगा तीस गुनाकन से मास होगा फिर दो गुना करेंगे तो ऋतु होगा फिर तीन ऋतु में तीन गुना करे तो अयन हो जाएगा दो दोगुना कर तो संभ्र हो जाएगा ऐसे संभस अवय जी का उसका सौ गुणा करना सौ साल ब्रह्म का आयु अवय संख्या आयु ऐसे जी के आयु ऐसा ऐसे अवच्छिन्नता प्रजापति तद अंतर्वर्त नाम अपने लोग नाम उसके अंतर्वतोके भी यथायुग्य काल परिचि ना अभी काल परिचन्न हो जायेंगे इसलिए पुनरावृत्ति होगी इतना अभिप्रत्य सहस्रयुग पर्यतम अक्षरा मुक्ता तात्पर्याथम आह अक्षरास्य करें एवं काल ते अतः तो पुनरावर्ति लोका इस प्रकार इसलपरच्न ब्रह्म लोकपर्य इसलिए पुनरावर्ति हे श्लोक बन प्रजापते प्रजापतर युगसहरी प्रजापति का दिन युग सहस्रपर्यत हजार रात्रि प्रजापति की रात्री साजार चतुर्ग यदि काल विदिप्राय असृत्य काल को जानने वाले उनका अभिप्रा के अनुसार ब्राह्म काल कालपरिमाण दर्शिता ब्रह्मा के संबंधी अहोरात्र दो हजार चतुर् तो काल परिमाने दिखा करके त्रव विभज कार्य करे कार्य दिखाते प्रजापतेर प्रजापते यदी रात्रो दिन में रात्रि में जो होता है तद उच्यते अव्यक्ताव्यक्त सर्वाय प्रभव रात्र्यालय तत्रस्यक्त अभ्यक्ता व्यक्त सर्वा प्रभव अहरागम सर्वाह व्यक्त प्रभव ब्रह्मा जी के दिन समाप्त होने से रात्रि अवस्था है सो जाएंगे ब्रह्मा स्वाप अवस्था में सब अभ्यक्त है सुख रहें से रहेंगे अभ्यक्त से फिर व्यक्ति होते है अहरागम जो प्रजापति जगेंगे सुबह प्रातः आरम्भ होगा सर्वा व्यक्त है भवन अहर आगामी प्रजापति के अहर दिन आरंभ होने पर सब व्यक्ति उत्पन्न होते सब कार्य प्रपंच दिखेगा और जब प्रजापति के शाम रात्रि रात्रि तब ते अव्यक्त संज्ञा के प्रलियंत अव्यक्त संज्ञा प्रजापति के साप अवस्था साप अवस्था में सब लीन हो जाएंगे प्रतिदिन प्रजापति के एक एक दिन में एक एक प्रलय प्रतिदिन शाम को प्रलय हो जाएगा फिर सुबह सुटी प्रजापति के ऐसे अव्यक्त शब्द से माया अभिद्या अव्यक्तम अभ्यात शंका अव्यक्त यहाँ नहीं अव्यक्ता व्यक्त है, है प्रजापति स्वाप अवस्था अव्यक्त क्या है प्रजापति के साप अवस्था तस्माद अभ्यक्ता उसी अव्यक्त से व्यक्त व्यज्यंत व्यक्त व्यक्ति का व्यक्त है अभिव्यक्त होते स्थावर जंगम लक्षण स्थावर जंगम लक्षण अभिव्यक्त होते में होते में व्यक्त होते वो अभिव्यक्त होते है कहने से वो उसके पहले वो रहते हैं सूक्ष्म रूप से रहते हैं बाद मानते उत्पत्ति के पहले कारण है वो कारण अनिव्यक्त थे आगे अभिव्यक्त हो जाते है ये होता है उत्पत्ति का तो अभिव्यक्त हो जाते सर्वा प्रजा प्रभव अभिव्यजते अभिव्यक्त होते अन्न आगम अहरागम दिनों के आरम्भ पर तस्मिन अहरागमे काले ब्रह्मण प्रब काले ब्राह्मण का प्रबध जगने पर ये सब अभिव्यक्त होते ठीक है में जाति प्रति भूता व्यक्ति व्यक्ति व्यावृत व्यक्ति शब्द से जाति और व्यक्ति जैसे गो जाति और व्यक्ति है ऐसे व्यक्ति की व्यावृत नहीं यहाँ व्यक्ति का था स्थावर जंगोर जंग व्यक्ति जंग असद उत्पत्ति प्रशक्ति प्रत्यादि असत पहले कार्य नहीं कारण कार्य नहीं था असत ही था नायक के लोग मानते पट उत्पत्ति के लिए पट नहीं था उसकी उत्पत्ति होती अविद्यमान पट्ट की उत्पत्ति होती असत की उत्पत्ति पहले जो पट नहीं था तंतु के बाद तंत्र से पट बना वो पट पहले नहीं था नहीं था जो पट उसकी उत्पत्ति ये आरंभवाद कणाद मत है न्यायिक मत है पट पहले नहीं था उसकी उत्पत्ति होती आरंभवाद कणभक्ष पक्ष और सांख्य वेदांति कहते पट पहले था अनिव्यक्त था उसकी अभिव्यक्ति होती है तो आरंभवाद कणभ पक्ष संघातवाद भदंत पक्ष बौद्ध लोगो कहते अवय नाम को कोई को वस्तु ही नहीं वो परमाणु का संघात है परमाणु पुंज है पटक हो घटक हो पर्वत हो यह सब परमाणु का पुंज एकटी परमाणु है और घटना कोई अवय नहीं संघातवाद भदंत पक्ष बौद्ध मत है संख्या पक्ष परिणामवाद्यालोवादिक परिणाम प्रकृति मानते है प्रधान त्रिगुणावस्था तीन, तीन, तीन गुण है उसका परिणाम होता है जगत और उसको सत्य मानते है वेदांत पक्ष विवर्तवाद वेदांतिक विभर्त विवर्त होता है अर्थात कारण से कार्य अतिरिक्त तो कुछ है नहीं केवल अन्य प्रकार होता है अतत्व तो अन्यथा भाव हो विवर्त उदृरित यत्विक अन्यथा भाव हो परिणाम उदृत तात्विक अन्यथा भाव हो तो उसको कहेंगे परिणाम अतात्विक अन्यथा भाव तो उसका नाम विवर्त है राज्य में सर्प दिखता है और तात्विक सर्प नहीं बनता है केवल दिखता है अन्य था अवसर पर उसका नाम विवर्त है जो तात्विक अन्यथा दुग्ध दही हुआ परिणाम है तो अनुसार पहले था कार्य उसकी अभिव्यक्ति होती परिणाम कारण रूप से था प्रकृति रूप से आगे उसकी मत अहंकार तन मात्रा भूत होते प्रपंच ये उसका परिणाम है परिणाम संख्या मत है विवर्त ये सारे प्रपंच ब्रह्म का विवर्त ब्रह्म ही है वस्तुता जैसे राजू सर्प नहीं होती सर्प केवल दिखता है इसी प्रकार जगत वस्तु है ही नहीं केवल दिखता है ब्रह्म ही है अथात्विक अन्यथा भाव तात्विक अन्यथा भाव नहीं है प्रपंच ब्रह्म ही <coughs> है तत्व तो अन्यथा नहीं है केवल दिखता है भ्रांति से ये विभक्तवाद्य मत में प्रधान के परिणाम मानते है प्रधान है प्रकृति अरे वेदांत भी माया मानते है माया का भी परिणाम कहते है सारे प्रपंच ब्रह्म का विवर्त है और माया का परिणाम ऐसे वेदांत मत है तो माया का परिणाम यदि वेदांत मानते है सांख्य लोग भी कहेंगे प्रकृति का परिणाम है तो जो नहीं हो जाएगा तो वस्तु तो सांख्य लोग प्रकृति को सत्य मानते हैं पुरुष से अलग और उसका परिणाम भी सत्य मानते हैं क्योंकि वेदांत लोग प्रकृति माया को ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं मानते वह भी अनिर्वचन मिथ्या है माया मिथ्या है तो उसका परिणाम भी तात्विक कैसे होगा तात्विक अन्यथा भाव परिणाम कहा गया जो माया का परिणाम जगत को कहते हैं माया जिस सत्ता का उसी सत्ता का परिणाम है उसको लेकर के परिणाम शब्द से कहते हैं किन्तु वस्तुता माया तात्विक नहीं होने से माया का परिणाम भी तात्विक नहीं हो सता है और तात्विक इसे वस्तुतः प्रपंच विवरता ही वेदांत मात्र में उसका मूल कारण हुआ माया को सत्य मानते हैं संख्या लोगो माया को सत्य नहीं मानते ब्रह्म से अतिरिक्त सत्या उसकी नहीं मानते भिन्न नहीं अभिन्न नहीं अनिर्वचनीय सत्य नहीं असत नहीं, नहीं अनिर्वचनीय तो तो वो अनिर्वचन तत्व वही विवरत है इसलिए माया भी वास्तव नहीं होने से वेदांत मत सांख्य पत्र से भिन्न है संख्य लोगो तो कहेंगे प्रकृति का परिणाम ही जगत सत्य है वेदांति कहते प्रकृति माया स्वयं सत्य नहीं वो भी ब्रह्म माध्यम से अनधिकार से, से, नहीं, नहीं, नहीं। भ्यावारी भ्यावारी से ब्रह्म से भिन्न नहीं अभिन्न नहीं अनिर्वचनीय उसका परिणाम शब्द से कहा जाता है व्यावहारिक व्यवहार किया जाता है वास्तुता प्रपंच माया ब्रह्म से भिन्न नहीं इसलिए तो असत की उत्पत्ति होती है नया लो लो के लोग मानते असत घट की उत्पत्ति वेदांति लोग निराकरण करते संख्या लोग असत की उत्पत्ति हो तो बंध पुत्र असत्य उसकी उत्पत्ति हो जाए पट उत्पत्ति के लिए पट बिल्कुल नहीं था अविद्यमान पट्ट की यदि उत्पत्ति होती है तो अविद्यमान बंध्या पुत्र की उत्पत्ति हो जाए तो उत्पत्ति नहीं होती इसलिए असत की उत्पत्ति नहीं है और मीना ये संख्या लोग कहते सत्य की उत्पत्ति नो उनका खंडन करते है यदि घट उत्पत्ति के पहले था ही तो फिर घट की उत्पत्ति के लिए दंड चक्र कुछ कारण सामग्री की एक टीका क्या जरूरत है यदि पहले से ही तो फिर क्या जरूरत है ऐसा कारण उनका खंडन करते हैं वो लोग उत्तर देते हैं कि उसकी अभिव्यक्ति होती उत्पत्ति का यहाँ नहीं अभिव्यक्ति होती वो अनिव्यक्त था उसकी अभिव्यक्ति होती जैसे प्रकाश के द्वारा अंधकार स्थित घटा दी है दिखता नहीं प्रकाश अभिव्यक्त हो गया इसी प्रकार दंड चक्र कुल व्यापार से घटी की अभिव्यक्ति पहले घट विद्यमान है संख्या लोग न्याय न्याय लोग संख्या खंडन करते है दोनों का खंडन करते हैं वेदांति मध्यस्थ वगैरह कहता है ये दोनों ही गलत है तो ये है यदि पहले से विद्यमान इसकी उत्पत्ति नहीं होगी और असत्य उत्पत्ति नहीं होगी इसलिए वो जो या दिखता है और पहले से भी था किंतु किस रूप से था माया रूप से वो अनिर्वचन है माया कोई वास्तव नहीं इसलिए अनिर्वचन विवरत तो कहते है न तो वास्तव परिणाम परिणामों को तो लेकर के बताते है न परिणाम है न असतिक उत्पत्ति है आर किंतु विवर्तवाद ब्रह्म का विवर्त है उत्पत्ति खंडन करते पूर्वोक्तम अव्यक्त संज्ञकम सापावस्था में स्थित ब्रह्म को ही अव्यक्त शब्द से कहा गया प्रजापति वही प्रजापति शब्द से कहा गया तस्मी उसमें अभिव्यजनतेल अभ्यक्त संज्ञा इसका अर्थ तत्र अभ्यक्त संख्या लीन हो जाते हैं अभ्यक्त संज्ञा कौन है साप अवस्था ब्रह्म और प्रजापति तमें लीन होते तो रात्रि आगामी ब्राह्मण साप काले प्रलियनते काले लीन हो सर्वा व्यक्तर जब तथा पूर्वोत्तर अभ्यक्त संख्या की अभ्यक्त संख्या कौन होगा सापावस्था प्रजापति श्लोक बोलो नबोध काले ब्रमण भूतग्राम भूत तस्व भूयो ब्रह्मणो अहरागमे भूत्वा अन्यूयो ब्रम्हण हरागमे भूतरात्र तदव प्रत्यवाक्राम भूत विभाग भवे ब्रह्म प्रबोध प्रबोधकाले जब ब्रह्म जग जाते हैं भूतग्राम भूत, भूत समुदाय उत्पन्न होते हैं अभिव्यक्त होते हैं फिर तस्व स्वाप काले तसे ब्रह्मणस जब सो जायेंगे एक हजार के पश्चात तो फिर लीन हो जाएंगे उसे अभ्यक्त साफ अवस्था विशिष्ट ब्राह्मण तस्मत फिर जब जगेंगे फिर और ये एक भूतग्राम होगा अन्यूय ब्राह्मणों और आगमी होकर के फिर रात्रि फिर लीन हो जाएंगे ऐसा प्रत्येक अभार कल बीच बीच में ऐसे जब प्रत्येक उत्पत्ति से फिर प्रलय तो भूत ग्राम विभाग अलग अलग हो जाएगा इस आशंका करके अनंत स्लोगत आपको देखाते भगवान वाश्य कर विप्रनाश दोष परिहार बंध मुख्य शास्त्र प्रवृति साफल्य प्रदर्शनाथम अविद्यादि क्लेस मूल कर्म से वसा चूत भुत ग्रामो भूत भूत प्रलियते संसारे वैराग्य अभ्यागम कृत विप्रण्स दोष है यदि सृष्टि के पहले और प्राणी पहले नहीं थे जन्म के पहले यदि जीवन नहीं था अभी जन्म से दुख भो करता है सुख भो करता है सुख दुख का कारण होना चाहिए पुण्य पाप यदि जन्म के पहले जीव नहीं था अथा सृष्टि के पहले, पहले अभी नहीं था पहले सृष्टि नहीं थी तो अभी नया सृष्टि हु हुई अथा नया जन्म हुआ तो पहले नहीं किया हुआ पुण्य पाप का फल भोगता है उसका है नाम अकृत अभ्यागम नहीं किए हुए पुण्य पाप का फल भोगना यह सब लोग कोई को नहीं मानते कारण के बिना कार्य नहीं होता कारण सुख दुख कार्य सुख दुख है उसका कारण है पुण्य पाप सुख दुख मिलता है तो सुख का कारण पुण्य दुख का कारण पाप है जन्म के पहले जब भी आत्मा नहीं था जीव नहीं था तो पहले पुण्य पाप नहीं किया था और जन्म से ही बच्चे को सुख दुख क्यों होता है सुख दुख होता है तो उसका कारण मानना पड़ेगा यदि पहले नहीं था तो नहीं के वे पुण्य पाप के फल हो गई अकृत अभ्यास अनुदो से और आगे चार बाग मानते हैं भूत देहस्य पुनरावृत्ति नहीं जन्म मर गया समाप्त हो गया यदि मर मात्र से समाप्त हो जाए आगे जीवन नहीं रहे पर लोग नहीं रहे इस जन्म में जितने पुण्य पाप करे उसका फल कुछ नहीं मिला गया तो कृतस्य कर्म नश क्या व कर्म पुण्य पाप फल देवना नष्ट हो जाएगा कृत विप्रनाश अकृत अभ्यागम कृत विप्रणशी दोनों प्राप्त होते है यदि जन्मे के पहले जीवन नहीं था मृत्यु के नहीं रहेगा अथवा सृष्टि के पहले नहीं था प्रलय प्रलयोग नहीं रहेगा समाप्त हो जाएगा तो ये दोष होगा कृत अभ्यागम कृत प्रनाश इसको आस्तिक के लोग नहीं मानते क्या गया पुण्य पाप का फल अवश्य भोगना पड़ता है इसलिए पुण्य पाप से जो भय करते हैं आस्तिक लोग ये दोनों दोषों को परिहार करने के लिए और बंधु मुख्य शास्त्र है वेद शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा यदि जन्मो के पहले कुछ नहीं था मरने के बाद कुछ नहीं देगा तो फिर पर लोग आदि विधान करना मोक्ष के लिए शास्त्र उपदेश करना सब व्यर्थ है मर गया तो समाप्त हो गया इतने दिन और ये बंधा मुख्य शास्त्र विधान करने वाले बंध ये मुख्य है कर्म ये सब विधान करने वाले वेद शास्त्र सब व्यर्थ हो जाएंगे बंध मुक्ष शास्त्र प्रवृति साफल्य प्रवृति की साफल्य सफलता है शास्त्रो बंध वेद है वेद स्मृति है बड़े बड़े मुनुष ने लिखा है व्यर्थ ही लिखा है कोई प्रयोजन नहीं ऐसा नहीं हो सकता है उसकी सफलता दिखाने के लिए कैसे क्या कहेंगे अविद्यादि क्लेश मूल कर्माशाच अविद्यामिता राग देश अविवेश पंच क्लेष तो है वो मूल है और कर्म काश कर्म कुछ रहता है उसी के कारण ही अवश्य बर्ब से होकर कर्म से जन्म लेना पड़ता है पाप कर्म करेगा तो नरक जाना पड़ेगा अवश्य वो करेगी वहां नहीं चलेगा हम इसको नहीं मानते कोई कहेगा हम इसको नहीं मानते नहीं मानने से नहीं चलेगा ये मन तो उसको दंड दे करके नरक को ले लेंगे अवश्य जब जन्म समय होता है कर्म फल देने के लिए जन्म लेना पड़ेगा जैसे कर्म क्या इसे जन्म प्राप्त करेगा हमेशा मनुष्य बनेगा ऐसा नहीं कभी क्या बनेगा कभी क्या बनेगा अपने कर्म के अनुसार भूत भूत प्रलिये इसे जन्म होकर प्रल होता है लीन होता है इसलिए जितने बार सृष्टि होती है इतने उत्पति उत्पति चलता है। तो संसार अनाधिकाल से इसे उत्पत्ति प्रलय जैसे प्रतिदिन सो जाते फिर जग जाते हैं जन्म है फिर मर गया फिर जन्म फिर मरण इस प्रकार प्रलय सृष्टि प्रलय सृष्टि प्रलय ये चलता है ये अनाधिकाल से कितने हजार करोड़ बार जन्म मरण हो गया कितने बार सृष्टि प्रलय हो गयी संसार ऐसा ही ऐसे विचार करने पर थोड़ा विचार करे तो संसार से वैराग्य होता है घर से ही सब इकट्ठी करने के सोचना नाम इकट्ठी करने के लिए धन इकट्ठी करने के लिए संसार अनाधिकाल से विचार करेंगे तो एक जन्म उसमें कुछ भी नहीं एक हजार चतुर्जुग विचार करो मनुष्य की आयु कितने और ब्रह्मा के दिन होने के लिए एक हजार एक चतुर्जुग होने के लिए कल के दस गुणा चार लाख बत्तीस के दस गुणा चार लाख बत्तीस हजार जो कलेजु उसके लिए भी कितने पुरुष के आयु समाप्त हो जाते हैं चार लाख बत्तीस हजार सौ वर्ष हो तो भी कितने एक हजार होने के लिए दस चार फिर लाख होने के लिए सौ लाख चार लाख बत्तीस हजार उसके दस गुणा एक सत्तु हजार गुण होगा तो ब्रह्मा जी फिर ऐसे होकर ब्रह्मा जी का वर्षायु एक होने पर एक ब्रह्मा और करोड़ो करोड़ ब्रह्मा चले गयी इसके हिसाब के अनु अपने कितने क्या जैसे कीटे केले मको मरते ऐसे कितने जन मरण हो गए ये विचार करें कितने कितने क्या हो गया कहाँ कहाँ कितने ब्रह्मा चले गए कितने राजा महाराजा कहाँ चले गए कितने पड़े हो गए ऐसे विचार करने से संसार से वैराग्य होता है व्यर्थ थोड़े समय के लिए इसमें मिथ्या अभिमान मिथ्या प्रयत्न पुण्य पाप धन इकट्ठी करना नाम इकट्ठी करना इसके लिए पीछे पड़ना ऐसे अगर मर गया मर गया तो फिर पता नहीं कहा गधा बनेगा या कुत्ता बनेगा आगे क्या बनेगा पेड़ पौधा बनेगा इसलिए संसार विचार करने से वैराग्य होता है वैराग्य प्रदर्शनार्थम चैतम आह टीका में अकृत अभ्यागम प्रतिकल्पम प्राणी निकाय से भिन्न प्रत्येक कल्प में यदि प्राणी समुदाय भिन्न भिन्न न मानेंगे अलग प्राणी पहले थे अब अलग प्राणी भी ऐसा मानेंगे तो अकृत अभ्यागम आदि दोष प्रसंग और कृतक विश दो, दो परिहार परिहार करने के लिए भूत प्रतिकल्पम से प्रतिकल्प एक भूत समुदाय जैसे पहले थे इसी यदि स्थावर जंगम लक्षण प्राणी निकाय से प्रतिकल्प मान्य था तुम प्राणी निकाय प्राणियों का शरीर समुदाय कैसे स्थावर जंग स्थिर वृक्षार कोई जंगल में पशु पक्षी मनुष्य प्रतिकल्प अन्यथा तुम अन्य अन्य मानेगे था तदा एक तदैकोक्ष अभाव एक नहीं रहा तदा एक तदैक बंधमोक्ष अभाव बंध अवस्था में ही आगे मुख्य अवस्था को प्राप्त करेगा बंधमोक्ष दोनों अवस्था में अन्वय एक नहीं रहा सब समाप्त हो गया समाप्त हो गया साधन करेगा कोई मोक्ष प्राप्त करेगा कोई दूसरा एक ये बंध मुख्यावस्था नहीं हुआ तो कांड शास्त्र से दो कांड है कर्म कांड शास्त्रित प्रसंग साफल ये व्यर्थ नहीं हो है ये वेद शास्त्र वेद भी व्यर्थ को कहा से ये शास्त्र को साधारण मनुष्य लिखेगा और उसके वेद मूलक जो शास्त्र है स्मृति भी पुरानी इतिहास ये कोई सामान्य नहीं है एक महाभारत विचार करें क्या क्या उसमें है उस वो सब ऐसे साधारण व्यक्ति का काम नहीं व्यर्थ नहीं हो सकता है तो साफल्यार्थम प्रतिकल्पम प्राणी वर्ग से प्रतिकल्प प्रति प्राणी वर्ग नया नए ऐसा नहीं हो सकता है इत्या बंध मुख्य शास्त्र प्रवृत्ति सिद्धि के लिए साफल्य के लिए कथम पुनर पुनर्भूत समुदाय अस्वतंत्र सन अवश्य प्रवलिये भूत समुदाय स्वतंत्र नहीं है अवश्य होकर के जन्म होकर प्रलय कैसे होते हैं है तथा अविद्यादि क्लेश मूल कर्माशय ये क्ले समूल कर्माशय कर्म पर देने की तैयारी है तो सृष्टि होगी कर्म समाप्त हो गया तो प्रलय हो जाएगा अपने किसका वस नहीं चलेगा आदि शब्द ना अस्मिता राग द्वेश अभिनव अविद्या राग द्वे अभिनव पंच यो क्ले योग यथोत्तम क्लेश पंचक मूलम पांच क्लेष मूल है उसको प्राप्त करके इसके कारण ही आगे प्रवृत्ति धर्म होता है प्रतिलब्धर्मात्मक तो कर्म राशि भवती कर्म के समुदाय कर्म क्या है धर्म पुण्य पाप है वित्त कर्म जन तो धर्म निषिध कर्म करे तो हो अधर्म होगा इसे तद सात ये पुण्य पाप के अधीन से ही अस्वतंत्र अपना स्वातंत्र नहीं चलता है कर्म के अनुसार जन्म लेना पड़ता है भूत समुदाय जन्म विनाशो अनुभव जन्म विनाशो को प्राप्त करते और जन्म कर देने से उसमें समझना जन्म भी कहाँ है जन्म कभी भूत पिशाच बन गया कभी नरक गया कभी पशु पक्षी बन गया कभी कीड़ी मकड़े बन गया कभी स्वर्ग गया ये अपने कर्म के अनुसार अस्वतंत्र अनुभव करना होता है प्राणी निकाय जन्म नाशाभ्यास उगते अर्थ न प्राणी समुदाय के जन्मनाश अभ्यास हो। अभ्यास मंत्र मतलब बार बार जन्मनाश जन्म मृत्यु बार बार बार बार कितने ये कहने का प्रयोजन क्या है तो संसार वैराग्य प्रदर्शन चेहतारा संसार विपरिवर्तमान नाम प्राणी नाम संसार में विपरिवर्तन विशेष रूप से परिवर्तन होते हैं, बस घूमते रहते है चौरासी लाख योन घूमते भटकते रहते अनाधिकार से प्राणी नाम अस्तंत्र स्वातंत्री अवसा नाम जन्म मरण प्रबंध प्रबंधा जन्म मरण प्रबंध तो अवश्य प्रभाव में चलते अलम ये संसार संसारे क्या है ऐसे ही चलता रहता है जन्म मरण जन्म मरण और जन्म मरण का से शब्द से तो थोड़ा है जन्म है तो कष्ट मरण समय कष्ट बीच में कितने कष्ट कष्ट ही कष्ट वैतृषण्यम ये तस्मिन् तृष्णा देखा संसार भूताव के अहोरात्र ब्रमाजी के दिन रात्रृ प्रलय सृष्टि प्रलय ये कथन करना सामतरवाक्यम इधमा पशते भाष्य में इदम आह प्रदर्शनाथ इदम आह इद सेमर्श करना सामतरवाक्यम आगे का वाक्य भूतग्राम सेवाय भूत भूत भूत प्रलीय रात्रे वश पार्थ पार्थ प्रलीयते रात्र वश पार्थ सैम भूत ग्राम रात्र अवस भूत भूत प्रलियते अहरागमे प्रभवती अहरागमे प्रभवती रात्र प्रलीयति कौन भूतग्राम से भूतग्राम ग्राम कर्म के अधिन हो करके आगम हुआ तो प्रलीयति और अहरागम हुआ तो अभिभुक्त होते भूत ग्राम भूत समुदाय ग्राम समुदाय के लिए स्थावर जंग चराचर जीतने यह पुरुष निकलप पे आसीद नहीं भूत भूत अहर आगामी पुनर् नहीं भूतवा भूत अहर आगामी दिन होने पर उत्पन्न होते पुनः पुनः रात्रि आगामी रात्रि आगमन से प्रलय को प्राप्त करते अन्यक्ष दिन समाप्त होने पर रात्रि आगम अवश्य रात्रगम स्वतंत्र प्रभव आरम्भ पर रात्र प्रलयत रात्रत्रिगागम अनुभव करते प्रभावम अहरागमन चव प्रतिपद्यम सेभव फिर उत्पत्तिवर्गस्तुल्य पारवश्यम प्राणीवर्गपरवश स्वतंत्री इतिहास आह अन्नक्ष अवश्य स्वतंत्र ही प्रभव अवश्य अहरागण पहले आरंभिक अक्षर ब्रह्म परमं ये आरंभ करके तद तो अनुपयुक्तम कीमितम अन्य उसके लिए अक्षरम ब्रह्म परम स्वभाव अध्यात्म यही चल रहा था बीच में सो ये सब क्या कहने लगे हित संख्या अनुदय अनंतर ग्रंथ संगति मा अतीत का अनुवाद करके आगे ग्रंथ का संगति सम्बद्धता थे यद उपन्यासतम अक्षरम तस् प्राप्ति उपाय निर्दिष्ट अक्षर ब्रह्म जो कहा गया है उसकी प्राप्ति का उपाय कहा गया ओम अक्षर ब्रह्म व्याहरण इत्यादि का अत इधानी अक्षर से अक्षर ब्रह्म का स्वरूप करने के लिए ठीक निर्दिदीक्ष <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <tikamaya>. अक्षर स्वरूपे निर्दिदी तस्म पुरुक्त योग मार्ग से कथम उपयोग हो अक्षर स्वरूप का निर्देश करना चाहते हैं जैसे पहले जो योग मार्ग का ध्यान करने के लिए उसका कैसे उपयोग होगा इत्याख्या तत्पाप्ति तो उपाय तो तो प्राप्ति का उपाय है योग मार्ग अक्षरप्रह्माप्ति उपा का उपाय अनेक योग मार्ग इधम गंतव्य इस योग मार्ग से प्राप्तव्य ब्रह्म है गंतव्य योग मार्ग उत्ती उपयुक्ता इतिश ठिकाने ब्रह्म प्राप्तव्य इसलिए योग मार्ग कथन है इसके लिए उपयोग परस्तु भावनोस्त व्यक्त व्यक्ता सनातन व्यक्तो व्यक्ता सनातन येषु भूतेषु नश्यसु न विनश्यति्यसुश्यो व्यक्त व्यक्ता सर्वेषु तस्तपरअस्म अन्न पर सर्वेषु भूतेषु भूतेसु नश्यु ननशति अभ्यक्त सनातन नित्य कौन है सर्वेषु भूतेषु नश्यु न विनशति होने पर अन है पर तस्मा अन्यो अन्यो अन्य आगे अव्यक्त अवग्रह चाहिए पर तस्मात्व व्यक्तु अन्यो अव्यक्त भाव अन्यो व्यक्तु अन्यो क्या आगे अवग्रह अन्यो अव्यक्त अव्यक्त ही पूर्वता संबंध पूर्वक्त अव्यक्त भाष्य में परोकार किस्से भिन्न है कुत तस्त पूता मत अव्यक्ता पहले जो अव्यक्त कहा भिन्न है पहले तो सापावस्था का था विवक्षितस्य दो अक्षर सेवक्षित अभ्यक्ता वैलक्षण प्रदर्शना है विवक्षितस्य विवक्षित अव्यक्ता प्रदर्शनाथ जो अक्षर कथन करना है अव्यक्ता अव्यक्त विलक्षण अक्षर प्रदर्शना प्रदर्शनाथ वैलक्षण विशेषणारह पाठी वैलक्षण प्रदर्शना अन्य अन्य भाव अक्षराख्यम परम ब्रह्म पर तस्तुअ्यवन अक्षर नामक ब्रह्म टीका मैं परलक्षण का पुनर्न्य शब्द प्रयोगा पुनरुक्तम फिर अन्न कहते शब्द से वैलक्षण का पर शब्द हो गया अतिरिक्त पर सदस्य भिन्न कहा अतिरिक्त तू तो सदस्य वैलक्षण फिर खाते अन्य पर भाव अन्य फिर अन्य कहें तो भाष्य में सत्य व्यतिरिक्त सत्यक्षण प्रसंग यदि तनृत्थम आ अन्य व्यतिरित तो होने पर भी साध्य हो सकता है एक घट से दूसरा घट भिन्न है उसके सदस्य ही व्यतिरिक्त सत्य भी साक्षण प्रसंग सालक्षण प्रसुक्ति है इसकी निवृत्ति करने के लिए कहते अन्य कोई नहीं भिन्न है अन्य विलक्षण सच तो अनियोचर इंद्र का विषय नहीं परीका में तुना द्योचितम वैलक्षण अन्य सदन में पर तस्मात् जो तू शब्द से वैलक्षण द्योतितम ये तू है अव्य भाषा का नहीं निपात द्योतक होता है तो तू शब्द से वैलक्षण द्योतित हुआ उसको अन्य शब्द से प्रकट किया गया अन्य कह करके तू शब्द से जो कहा गया उसको यह तो भिन्न भाव भेदेशन आलक्षित है भिन्न पदार्थ विक्षेष अलग अलग है घट अलग अलग है सालक्षण दिखता है ततच अभ्यक्ता अव्यक्तसे भिन्न है ब्रह्म फिर भी उसके सा निवृत्ति अर्थम अन्य पदम इसलिए निवृत्ति के लिए अन्य पद इसे गया यद अन्य प्रकार करते पर शब्द को प्रकृष्ट वाचक मानना पर शब्द से प्रकृष्ठ भाव विशेषण पर भाव प्रकृष्ट है पदार्थ परमात्मा है पुनरुक्ति संख्या बनाती पर का प्रकृष्ट अर्थ कर देंगे तो अन्य का अर्थ भिन्न है तू शब्द है विलक्षण विलक्षण सदस्य नहीं दोनों हो जाएगा पुनरो करेंगे फिर अन्य है तो पुनरुत्ति तू शब्द से जो विलक्षण उसको अन्य शब्द प्रकट करेंगे यदि पर शब्द का अर्थ अन्य करेंगे और पर शब्द को प्रकृष्ट कर दिया तो अन्य और अन्य हो गया भिन्न अतुस्वे विलक्षण इसलिए पुनरोचि शख्या है नहीं राश्य में परस्त तस्माद्युतम कस्मात्न पर पर है पूर्तात् भूतग्राम बीज भूतात्थ अविद्या लक्षणाथ अव्यक्तात् भूतग्राम के जो बीज भूत है कारण है अव्यक्त है अविद्यालक्षणाद अविद्या है जिसका स्वरूप है सनातन चिरंतन सनातन का तो चिरंतन है यह स्वभाव सर्वेश भूत ब्रह्मादि नश्यसु नाश नष्ट नहीं होता है ठीक है अनादि भावस्य अक्षरस्य से अविनाशित अर्थ सिद्ध समर्थ है भाव पदार्थ है उसका नाश नहीं होता है रागवा अनादि उसका नाश होता है क्योंकि अभाव रूप है अनादि जो भाव पदार्थ है उसका नाश नहीं हो अक्षर अनादिभावन से से सिद्ध उसका समर्थन करते यह स्वभाव सर्वेश भूत ब्रह्म के नाश होने पर भी वो अक्षर भाव परमात्मा का नाश नहीं होता है सर्व ही विनश्यत विकार जातम पुरुषांत विनश्यति जितने विकार कार्य सो नष्ट होगी सब विकार के कार्य नष्ट होने पर नष्ट होते अंत में कोई कारण सब का कारण है जिसका नाश नहीं होगा पुरुष है पुरुषांतम नष्ट होते विनश्य सब तो विनाश है तो भाव सब कार्य नष्ट हो गया कि पुरुष रहा और कुछ रहा है नहीं इससे दूसरा तो विनाश के हेतु ही नहीं रहा ना विनाश तुम्हारा कोई विनाश विनाश नहीं हो सकता है लिखते है तो बोलो सनातन ओ मित्र शांग वर्मा है, शांग